श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग अष्टादश अध्याय तीर्थ दर्शन तथा हृदय राम का वृत्तान्त मथुर बाबू को उस समय भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित पुण्य तीर्थों के दर्शन की अभिलाषा हुई उनके परिवार वर्ग तथा गुरुपुत्र आदि अनेक व्यक्तियों का उनके साथ चलना निश्चय हुआ सपत्निक मथुरा मोहन श्री रामकृष्ण देव को सांस चलने के लिए विशेष रूप से अनुरोध करने लगे वृद्धा वृद्धाजन्य तथा भांजे हृदयराम को साथ लेकर श्री रामकृष्ण देव उनके साथ चलने को सम्मत हुए तदनंतर शुभ दिन देखकर श्री रामकृष्ण देव तथा अन्य सब को सांस लेकर मथुर बाबू 27 जनवरी 1868 को रवाना हुए श्री रामकृष्ण देव की तीर्थ यात्रा के संबंध में बहुत सी बातें अन्यत्र कही गई हैं अतः हृदय से इस विषय में हमने जो कुछ सुना है केवल उसी का यहाँ पर उल्लेख किया गया है हृदय के कथनानुसार सौ से भी अधिक व्यक्तियों को साँस लेकर मथुरा बाबू तीर्थ यात्रा करने निकले थे द्वितीय श्रेणी का एक तथा तृतीय श्रेणी के तीन डब्बे रेलवे कंपनी से रिजर्व करा लिए थे तथा ऐसी व्यवस्था की गई थी कि कलकत्ते से काशी के बीच में कहीं भी उन चारों डब्बों को अपने इच्छानुसार कटवा कर मथुर बाबू दो चार दिन रह सकते थे वैद्यनाथ धाम में पहुंचकर दर्शन तथा पूजन आदि के निमित्त मथुर बाबू वहां कुछ दिन रुके थे उस जगह एक विशेष घटना हुई थी वहां के एक गरीब मोहल्ले के स्त्री पुरुषों की दुर्दशा देखकर श्री रामकृष्ण देव का हृदय करुणार्ध हो एवं मथुर बाबू से कहकर उन्होंने एक दिन उन लोगों को भोजन कराकर प्रत्येक को एक एक वस्त्र प्रदान किया वैद्यनाथ से श्री राम श्री मथुरा मोहन जी सीधे काशी धाम पहुँचे मार्ग में कोई उल्लेखनीय घटना नहीं हुई केवल काशी धाम के निकट किसी स्थान पर कार्यवश गाड़ी से नीचे उतरकर कर श्री रामकृष्ण देव तथा हृदयराम के चढ़ने से पहले ही गाड़ी छूट चुकी थी तदर्थ अत्यंत व्यग्र होकर मथुरा मोहन जी ने काशीधाम से तार द्वारा यह समाचार भिजवाया कि उसके बाद आने वाली दूसरी गाड़ी से उनको भिजवाने की व्यवस्था की जाए किंतु दूसरी गाड़ी के लिए उन्हें रुकना नहीं पड़ा रेलवे के, के विशिष्ट अधिकारी श्री राजेंद्र लाल बंदोपाध्याय किसी कार्य की देखभाल के लिए उनके कुछ देर बाद ही एक स्पेशल गाड़ी में वहाँ गए थे उन्हें उस परिस्थिति में देख कर, उन्होंने अपनी गाड़ी में बैठा कर, उनको काशीधाम में उतार दिया राजेंद्र बाबू कलकत्ता के बाग बाजार में रहते थे काशीधाम पहुंचकर मथुर बाबू के ने केदारघाट पर एक साथ संलग्न दो मकान किराए पर लिए पूजन दान इत्यादि समस्त विषयों में मुक्तहस्त होकर उन्होंने अर्थ व्यय किया मकान से बाहर अन्यत्र कहीं जाते समय चांदी के छत्र तथा असा सोटा आदि लेकर उनके आगे पीछे नौकरों को जाते हुए देखकर लोगों ने उनको राजा महाराजा समझा था वहाँ रहते समय श्री राम कृष्ण देव प्राय प्रतिदिन छोटी नाव में बैठकर श्री विश्वनाथ जी के दर्शन करने जाते थे हृदय उनके साथ रहता था वहाँ जाते जाते ही श्री राम कृष्ण देव भावाविष्ट हो जाया करते थे देव दर्शन के समय का तो कहना ही क्या है इस प्रकार सभी देव स्थानों में उनका भावावेश होने पर भी श्री केदारनाथ जी के मंदिर में वे अधिक भावाभिष्ट होते थे देव स्थानों के अतिरिक्त श्री राम कृष्ण देव काशी धाम के प्रसिद्ध साधुओं के दर्शन करने जाते थे उस समय भी हृदय साथ रहता था इस प्रकार वे कई बार परमहंस ग्रगण्य श्रीयुद्ध त्रैलंग स्वामी जी के दर्शन करने गए थे स्वामी जी तब मौन धारण कर मणिकर्णिका घाट पर रहते थे प्रथम दर्शन के दिन स्वामी जी ने अपनी नास की डब्बी श्री कृष्ण देव के सम्मुख प्रस्तुत कर उनका स्वागत तथा उन्हें सम्मान प्रदर्शन किया श्री देव ने उनके इंद्रिय तथा शारीरिक अवयवों की गठन को देखकर कर हृदय से कहा था इनमें यथार्थ परमहंस के लक्षण विद्यमान हैं ये साक्षात विश्वेश्वर हैं स्वामी जी ने उस समय मणिकलिका के निकट एक घाट बांध देने का संकल्प किया था श्री रामकृष्णदेव के अनुरोध से हृदय ने कुदाल के द्वारा कुछ मिट्टी वहाँ डालकर उस कार्य में सहायता की थी तदनंतर एक दिन श्री रामकृष्णदेव ने स्वामी जी के दर्शनार्थ जाकर उन्हें अपने हाथों से खीर खिलाई थी पांच सात दिन काशीधाम में रहने के पश्चात मथुरा मोहन जी के साथ प्रयागधाम जाकर श्री रामकृष्ण देव ने त्रिवेणी संगम में स्नान तथा वहाँ तीन रात निवास किया शास्त्री विधान के अनुसार वहाँ पर मथुर बाबू आदि सभी ने अपना मस्तक मुंडित कराया परंतु श्री रामकृष्ण देव ने वैसा नहीं किया उन्होंने कहा मेरे लिए इसकी आवश्यकता नहीं है प्रयाग से मथुरा मोहन जी पुनः धाम वापस आए तथा एक पक्ष तक वहाँ रहकर श्री वृंदावन दर्शन के लिए आगे बढ़े श्री वृंदावन में मथुर बाबू निधुवन के समीप किसी मकान में रहे थे काशी धाम की भांति वहाँ भी उन्होंने मुक्त हस्त से दान किया तथा सपत्निक देव स्थानों का दर्शन कर प्रत्येक मंदिर में कुछ गिन्नी भेंट की निधुवन के अतिरिक्त श्री राम कृष्ण देव ने राधा कुंड श्याम कुंड तथा गिरिराज गोवर्धन का दर्शन किया गोवर्धन में भावा होकर वे गिरिशिंग पर चढ़ गए वहाँ पर उन्होंने प्रख्यात साधक साधिकाओं के भी दर्शन किए तथा निधुवन में गंगा माता के दर्शन से वे परम संतुष्ट हुए उनके अंगों के लक्षण को दिखाकर उन्होंने हृदय से कहा था इन्हें विशेष उच्च अवस्था की प्राप्ति हुई है लगभग पंद्रह दिन वृंदावन में रहकर मथुर बाबू आदि सभी लोग पुनः काशी धाम वापस आए तथा विश्वनाथ जी के विशेष वेश के दर्शन के निमित्त बंगला सन बारह सन अट्ठारह ईस्वी के बैसाख तक वहीं रहे उस समय वहां पर श्री रामकृष्ण देव ने स्वर्णमय अन्नपूर्णा प्रतिमा का दर्शन किया था काशी धाम में योगेश्वरी नाम की भैरवी ब्राह्मणी के साथ श्री रामकृष्ण देव की पुनः मुलाकात हुई थी एवं चौसठ योगिनी नामक मोहल्ले में उनके निवास स्थान पर भी वे कुछ बार गए थे ब्राह्मणी वहां पर मोक्षदा नाम की एक महिला के साथ निवास कर रही थी उसकी भक्ति श्रद्धा को देखकर श्री रामकृष्ण देव परित्रृप्त हुए थे वृंदावन जाते समय भैरवी ब्राह्मणी भी श्री कृष्ण देव के साथ वहां गई थी उन्होंने ब्राह्मणी से वृंदावन में रहने के लिए कहा हृदय कहता था कि श्री कृष्ण देव के वहां से लौटने के कुछ दिन के बाद वृंदावन में ब्राह्मणी का देहांत हो गया